भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली पूतना ने भगवान को उठाया छाती से लगाया और दूध का पान कराने लगा भगवान ने दूध भी पिया जहर भी पिया और अब बचे प्राण प्राणों को पीना भगवान ने आरंभ कर दिया ये अकाने लगी स्वाद घुटने लगा इसका ये भगवान को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गयी भगवान ने भी कह दिया हम कीड़े हैं इसलिए कृष्ण के नीचे ऐसे री लगे कांटा और संस्कृत में बंसी को कहते हैं मल्ला होता है ना मछली पकड़ने वाला उसके पास भी बंसी होती है कौन सी वो कांटे इनके पास भी बंसी है कहीं भी आपको श्री कृष्ण सीधे नजर नहीं आएंगे कीड़े ही नजर आएंगे सीधी चीज अंदर ऐसी बाहर जा सकती है कीड़े के अंदर ले लिया वो निकलना बहुत मुश्किल है। भगवान ने कहा तुमने पकड़ लिया मुझे अब मैं छोड़ने वाला नहीं अटके ही रहे भगवान अटके ही रहे इतने में भगवान ने पूतना को नीचे पटक दिया कोस की, लगभग छठारह या उन्नीस किलोमीटर की पूतना थी और छह दिन के श्री कृष्ण छेद लिखे कृष्ण 19 किलोमीटर की सूचना इन्हें कैसे तो भगवान धाम कर कर भगवान ने जो खेद दिया तीन कोस कर तीन कोस के बाग बगीचे मथुरा के चले गए तीन कोस के बाग बगीचे जो थे वो तो अपना हाँ। ए... गो... गोकुल के चले गए बीस मई अक्टी बड़ा भयंकर सब अरे जब ये गिरी तो मानो उस वक्त ब्रज में जैसे भूक्रम आ गया हो पूरी भूमि काम गई थी ऐसा होगा सब ब्रजवासी विशाल काया फिर कुछ सीढ़ी बनाकर उन्हें लगा लगा भगवान का भगवान मस्त अभी तो भाई कितना पीढ़ी अब कुछ छोड़ दो भगवान कहते ये मेरा वचन है मेरा भक्त पाप में चले जाए मैं पाप के पेट को भार कर अपने भक्त को वहां से ला सकता हूँ जिसने एक मर्तबा जिसे पद्म प्राण में लिखा है पाताल पाता पद्म प्राण में लिखा है पाताल लगाने में एक मर्तबा जिसने किसी श्री कृष्ण को दिल से नमस्कार कर लिया और दिल से नमस्कार करने का मतलब समझते क्या होता है अब प्रभु बस हम आपके भक्त दिल से नमस्कार कर दिया बोले कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा बोले क्यूँ बोले जन्म ही नहीं होगा तो माँ का दुख कहां से रहना कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे इतनी महान इतनी इतनी महिमा बताइए श्री कृष्ण की और हमारी जो विष्णु समृद्धि अठारह समृद्धि है उसमें विष्णु समृद्धि में लिखा है जिसने श्री कृष्ण की निंदा कर दी उसका मुंह नहीं देखना चाहिए अगर किसी ने उसका मुंह देख लिया ना बोले तुरंत गंगा जी में तो गंगा नहीं भाई ऐसा बताया गया है वो कृष्ण ने उतना के दूध को पान किया भगवान को उतारा मैया ने अपना दूध पान किया छोरा दूध की राय का यानी कि मतलब छोरा स्वस्थ है उतना के स में कथा आती है गर्ग संहिता में ब्रह्म में भागवत में पूरा बलि कन्या थी और इसका नाम था अवतार लेकर गए थे जी के ऐसी बड़ी खुशी बोले कितना खूबसूरत बालक है ऐसे बालक को छाती से लगाकर दूध पिला देना चाहिए भगवान ने कह दिया लेकिन जब भगवान बामन उच ऐसी ट हो गए सब कुछ तो तो ले लिया उस समय तो लाल के लिए हो गई बोले उसके दुष्ट बालक को छाती से जहर लगा के पिला देना चाहिए भगवान ने क्या दिया भगवान जो है कामना पूर्ण करते हैं, इतने में नंद बाबा आ गए और माला पर मंत्र क्या था हे नाले मेरे छोड़ा की रक्षा कर दो, हे नोकुल की रक्षा कर जो अब आ गए तो दिखा विशाल रात शामी मरी पड़ी सारे ब्रजवासी बोले बाबा तेरे छोरा को लेकर जा रही थी भगवान की कृपा होगी तो रो छोरो बच गए अब बाबा को वसुदेव जी की बात याद आया कि उन्होंने मथुरा में उनसे कहा था कि तेरे गोकुल और तेरे छोरा पर उत्पाद भा संकट आएगा उस समय तो बाबा ने कहा हे ब्रजवासी हो तुम हमारे हाथ में देख रहे हो क्या है बोले बाबा तेरे हाथ में तुम माला है तो बाबा ने कहा देखो ये माला पर हुआ ये कि जब हम मथुरा में गए हमारी भेंट श्री वसुदेव जी से हुई उन्होंने कहा कि हमें ज्योतिष विद्या बहुत बढ़िया आती है इस समय तेरे ग्रह ठीक नहीं है तेरे गोकुल में और तेरे छोरा पर कुछ संकट आने वाला हैं तो ब्रजवासियों ये तुम माला देख रहे हो बोले हाँ बाबा देख रहे हैं बोले माला पर यही मंत्र सचाते जा रहे थे बोले कौन सो मंत्र बोले ना मेरे छोरा की रक्षा कर जो ना मेरे गोकुल की रक्षा कर जो ब्रजवासी उसल कुछ करने लगे बोले बाबा तेरे मंत्र को चमककार है आ मर गये तेरे छोरों बच गए हमारे अभी आपने कृष्ण उपनिषद का वर्णन सुना कि कृष्ण उपनिषद में देवताओं ने ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमें ब्रज में वास दे, ब्रज में बना दे ब्रज की धूल बना दे ब्रज में कोई पशु बना दे पक्षी बना दे मच्छर भी बना दे तो यहाँ पर तो अन्याय हो गया क्योंकि छह कोस के सारे बाग बगीचे टूट गए सारे पेड़ पौधे टूट गए तो क्या भगवान ने पूना को गिरा क्या उन ऋषियों को खत्म कर दिया भगवान ने मार दिया बोले नहीं नहीं ऐसा ही उतना के गिरने से जो पेड़ पौधे गिरे न वो कौन से पेड़ पौधे पता है जो कंस ने लगाए थे वो पेड़ पौधे गिरे सारे। और कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम जो वहाँ पर संत महात्माओं के रूप में विराजमान है ना वो थोड़ी गिरे थे कि तो कंस ने जो लगाए थे उनको भगवान ने खत्म करवा दिया पूतना के अंग को काटा कई भागों में और जो पेड़ पौधे गिरे थे उन्हीं की चिटा बनाकर उन अंगों को जलाया और उस वक्त पूरे गोकुल में सुगंध आ रही थी कई कोस दूर तक सुगंध आ रही थी क्यूँ आ रही थी क्यूँकी भगवान के हाथों में इसका उद्धार उएगा और भगवान को तो भगवान ही है इस तरह से भगवान ने पूतना का उद्धार किया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे जब भगवान श्री कृष्ण तीन महीने के हुए उस वक्त जो है रोहिणी नक्षत्र आया भगवान ने करवट ले लिया को तो खुश हो गई मैया ने नाई को बुलाया बोले ए नाई लगा दे ब्रद्ध में दुहाई कि आज जो मेरे छोरा ने करवट अब तो महाराज ब्रज में पूरे सबको निवेदन दे दिया गया वेद पाटी ब्राह्मणों को बुलवाया गया और वेद बात पाटी ब्राह्मणों ने मंत्र किए खूब महाराज खूब मंत्रों का उच्चारण किया अब हुआ क्या प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम ब्राह्मणों ने जो है वो वेद मंत्रों का उच्चारण किया और जब वेद मंत्रों का ब्राह्मणों ने उच्चारण किया तो वेद मंत्रों को सुन सुनकर सुन सुनकर भगवान सुन, सुन, सुन, सुन, को तो आगे नींद आ नींद आंद भगवान हनुमान वेद वेद पार्टी ब्राह्मण जो थे वो मंत्र उच्चारण कर भगवान को झूले में सुला दिया गया इतने में ढोल मंजीरा लेकर गोपियाँ आ गया और गोपिया जो है वो बधाइया शुरू कर दिया मैया ने कहा आभार मैंने छोरे को सुलाया है बधाई गोपियों ने कहा गाय बिना तो बधाई हम जाने वाली में हम गाकर ही बधाई गाय ऐसा कर तेरे छोरे को बाहर पटक दे अब भगवान को अंगना से उठाया और तो बार एक बैलगाड़ी पड़ी उसी नीचे डाल दिया और अंगना में जितने माट मटके थे वो बैलगाड़ी पद अंगना कर दिया खाली अब तो नाच गाना शुरू हो गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम नारे राम नारे राम हरे भूलभक्त भक्त भगवान की जय प्रभु का स्वागत है इस ज्ञान गंगा के अंदर गेह प्रभु गेहो प्रभु हरे कृष्णा तो भगवान बार बैलगाड़ी के नीचे लेते भगवान ने कहा ये तो नाइंसाफ नहीं जिसके गीत गाए जा रहे हैं उन्हें बाहर पक दिया गया और अंदर गीत गाए जा रहे हैं भगवान ने रोना आरंभ कर दिया और रोने की आवाज वहां तक नहीं जा रही थी कितने मस्ती वस्ती घुसा इतने में कुछ बच्चे जो थे वो सोच रहे थे कि हम ऐसा करते हैं इस छोरे को लेते हैं और मैया को दे देते दे हैं छोरे को भूख लग रही होगी बच्चे आने लगे भगवान ने रोते रोते तीन महीने के श्री कृष्ण ने बैलगाड़ी को लात मार दिया बैलगाड़ी आकाश मार्ग में गई धाम कर कर भगवान के बगल में गिर गयी बड़ा भयंकर शब्द हुआ नाच गाना बंद गया गोपियों के संग मैया बाहर आई लेकिन छोरा तो झूले में स्वस्थ है और वो बैलगाड़ी सायर में गिरी पड़ी है। उठाया छाती से लगाया और दूध का पानी लगी दूध जब बच्चे ने पिया इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है बच्चे सोच तो, दे तो ही रही है गोपिया ना आंधी आया ना तूफान आया बैलगाड़ी कहा तो बच्चे रोड़े दोड़े बोले मैया हम बताए कैसे बोले बताओ बोले मैया तेरह छोरो रोये पर आवाज तेरे तक नहीं पहुंची। हमने सोचा चलो हम ही दे देते लाकर। मैया हम तेरे छोरा के तरफ जाने ही वाले थे रोते हुए तेरे छोरा ने लात मार दी बैलगाड़ी को और वो आकाश मार्ग में बोले डाड़ी के तीन महीने को छोड़ो और बैलगाड़ी को लात मार दी सुखदेव जी कहते परीक्षित कर दर्शन ऐसा माया का प्रदाप भगवान ने अपनी माधुरी लीला में फंसा रखा है मैया को सब कुछ सब समझते देखते हुए भी मैया बोलती ऐसा हो नहीं सकता हो नहीं सकता ऐसे भक्त भग वस्तल भगवान को हम बार-बार नमस्कार करते हैं गर्ग संभिता के अनुसार जो है जिस वक्त भगवान का जन्म नक्षत्र आया था उस दिन भगवान को लाल टोपी कुर्ता सिनाया गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम ऐसा वर्धन दिया गया अब महाराज जिस बैलगाड़ी के नीचे भगवान थे उस बैलगाड़ी पर एक दृत्य था कुछ नाम का एक व्यक्ति था जो था। एक दिन ऋषि के आश्रम पर गया और वृक्षों को गिराने लगा ऋषि ने कहा तुम्हें अपने बल का बड़ा भ्रमण हम तुम्हें श्राप देते तुम दे रही तो तुम्हारा शरीर गायब हो गया अब तो महाराज रोने लगा अब ऋषि ने कहा कई भी बात तो दोबारा नहीं आ सकती चाकू मंत्र में जो द्वापर युग आएगा अट्ठाईस वर्ष उस वक्त जो है भगवान अवतार लेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे इसलिए हमारे विध प्राणों के अंदर वर्णन दिया गया है कि ऋषियों का श्राप नहीं होता जो ऋषि का श्राप में ऋषियों का आशीर्वाद हो जाएगा तो उनको आशीर्वाद मिला और आज भगवान की कृपा मिल गई ऐसे भक्त भक्त भगवान को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं एक दिन भगवान जो तो है एक वर्ष के हो गए मैया भगवान को ऐसा उछाले तो खीर खिलाकर मुस्कुराने लगे लोग आज भगवान की इच्छा थी आकाश मार्ग में उड़ने के लिए पर मैया में इतनी शक्ति तो नहीं थी जो उड़ा सके भगवान ने ध्यान किया मामा जी ने उड़न गटोलो भेज दिया जहाज भेज दिया कुरुवृत का नाम का दृत्य बड़ा भयंकर तूफान पैदा करता हुआ भगवान ने शरीर भारी कर दिया मैया को ऐसा लगा कुछ ज्यादा ही पी लिया होगा इसे अंगना में छोड़ दिया कुछ तेल तेल करेगा हजम हो मैया भगवान को भटक कामकाज करने लगी इतने में बड़ा भयंकर गोकुल में तूफान आ गया इतनी धूल उड़ी किसी को कुछ नजर नहीं आ वो कुरुणा व्रत ने उठाया श्री कृष्ण को धरा कमर पर आकाश मार्ग में लेकर चला गया भगवान की दिवाली हो वो ललिता को घर वो विशाखा को घर वो प्रेम गली वो कुंज गली अब भगवान तो आनंद ले रहे थे तुरनाव्रत ने सोचा वो काले काले छोरी की जगह कई काला पत्थर तो लेकर नहीं आ गया इतना भारी भगवान बोले कैसा मुर्ख है मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते मुझ में पत्थर देकर इसलिए भगवान नीचे पत्थर में पटक दिया और इसका भी उधार कर दिया बोलो दीन बंधु भगवान की गर्ग कविता के गौलूक कांड में लिखा है अध्याय तेरह में कि जो तुरना था ये पिछले जन्म में पांडव देश का राजा था एक दिन राजा नर्मदा नदी के तक पर गए उसी समय दुर्भाषा मुनि जी वहाँ आरोप आ गए हैं पर राजा ने उनकी वंदना नहीं की उन्हें नमस्कार नहीं किया उन्हें सम्मान नहीं किया ऋषि ने श्राप दे दिया तू बड़ा गया या मैं तुझे साक्षस होने का श्राप देता हूँ लेकिन वास्तव में ऋषि का इन्हें भी आशीर्वाद मिला और इनका भी भगवान ने उदार कर दिया बोलो दीन भगवान की जय एक भगवान मैया का दूध पान कर दे पांच मिनट हो गए दस मिनट हो गए बाद घंटों तक जाने नहीं मैया को ऐसा लगा कि छोरे का पेट तो ना भरा तो हो जाए थोड़ा सा बार करके दोबारा लगाए तो मस्त पीने लगेगा हम मैया बोले करूँ तो करूँ ने खिल खिलाकर उनकी तलबे के नीचे गुदगुद्दी करना शुरू कर दिया गुद्दी बुद्धि करे तो भगवान खिल खिलाकर मुस्कुराने लगे माता का छोड़ दिया लेकिन जब मुस्कुरा रहे हैं तो उस वक्त भगवान ने अपने मुख के अंदर असंख्या ब्रह्मांडों का दर्शन करवा दिया बोलो वेराट भगवान की मानो भगवान ये कहना चाहते मैया मेरे पेट की फिक्र मत कर मेरे पेट ऐसी अनेकों पेट पलते रहेंगे फिर पूरा वेराट रूप का भगवान ने दर्शन करवा वसुदेव जी वहां मथुरा में गिन मेरा छोरा आज एक महीने को हो गया छह महीने को होगी दस महीने को हो गया आज एक वर्ष का हो गया अभी तक नामकरण भगवान का नहीं हुआ तो वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्ग आचार्य जी से कहा आप मथुरा जा, गोकुल जाए और हमारे छोरे का नामकरण कर तो गए और उनको भिलक न लगे कि कृष्ण हमारा छोरा गुर्ग आचार्य जी गए उस समय सब उनका स्वागत कर रहे जब कोई महापुरुष कहीं जाते हैं लोग यही कहते हैं सरकार हमारे घर को पावन कीजिए हमारे घर को पावन कीजिए हमारे घर चलिए हमारे घर चलिए इतने में श्री नंदराजी भी आ गए धन नमस्कार किया बे भगवान आपकी जय हो बोले प्रभु चले आप हमारे घर चले लेकर आ गए खूब उनकी सेवा करें नंदराज जी ने कहा बोले आप बड़े विकाल दृष्टि है आए दिन मेरे छोरा के साथ कुछ ना कुछ उत्पाद होते रहे थोड़ा तो इनकी राशि देखिए भगवान ने का का छोरे नाम अब महाराज जब आचार्य ने पूजा का नाम किया तो एक दूसरे का मुंह देखा रहे बोले नाम तो राखो लो तुमने नाम नहीं रखा तो मैं राशि कहा बोले आप रख गर्गाचार्य जी ने कहा हम तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, और वैसे कंस जो है उनका शत्रु बना घूम रहा है और कहीं तेरे छोरे का नाम कर दे नामकरण कर दे बोले ये छोरा तो वसुदीप जी का तो संकट आ जाएगा तो बाबा थोड़े निराश हो उस वक्त आचार्य ने कहा आप निराश मत होइए, आप जरा सा बच्चा करवट नहीं देते तो इतने धूमधाम से उस समय मनाते उस सम्भ बनाइए गुप्त तरीके ऐसी नामकरण इनका करवा दे बोले मंजूर उस वक्त जो है नामकरण की जगह गौशाला गौशाला में बाबा जाकर बैठ गए और यहाँ महा माता रोहिणी और माता यशोदा का ताना पूछी घर है बड़े बड़े तिकाली तो इनकी थोड़ी परीक्षा नहीं करती रोहिणी ने यशोदा का छोरा ले लिया और यशोदा ने भगिनी का छोरा ले लिया दोनों बालकों को गोद में धरे जब मैया गऊशाला में गई आचार्य ने जैसे भगवान को देखा समाधि में मशी दोनों मैया काना खुशी कर रही महात्मा जी नाम रखिये महात्मा जी तो यहाँ है ही नहीं बोले गई महात्मा जी पधार तो नहीं गए कलक लगाने के लिए हमारे ही घर मिला महात्मा जी को इतना भूख करे जैसे तैसे कर कर आवाज मारी महात्मा जी हाथ खुल गई बोले नाम रख लियो बोले नाम की छोड़ो आप आगे बढ़ी बात आचार्य कहते यशोदा तेरी गोद में जो छोरा है न वो रोहिणी का छोरा है और रोहिणी का चोरा होने के कारण इसका नाम रोहिणी नंदन महाराज की रोहिणी नंदन ये अपने बल से सबको आनंद देगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा बोलो बलराम महाराज की मंगिया ने कहा बात को तो भाई है तो बड़े प्रति रोहिणी की तरफ बोले रोहिणी तेरी गोद में जो छोरा है ना यशोदा का छोरा है और यशोदा का छोरा होने के कारण इसका नाम होगा बोलो यशोदा नंदन भगवान छोरा जिसको देखता है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कृष्ण ये सबको अपनी ओर आकर्षित करता है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा बोलो कृष्ण भगवान की ये वसुदेव थी भगवान ने बाबा पोल खोलने जा रहे गर्गाचार्य जी ये कहना चाह रहे थे कि वसुदेव जी का छोरा इसलिए उसका नाम वासुदेव होगा पर भगवान ने कर दिया बाबा पोल भी खोल रहे हो तो गर्गाचार्य जी ने कहा किस समय किस युग में ये वसुदेव का छोरा था इसलिए इस समय इस युग में इसका नाम वासुदेव होगा मैया को संशय हो गया बोले बाबा आभार को तो मेरा ही छोरा है बोले हाँ भाई तेरा ही छोरा है ये जो जो लीला करेंगे आम इस तरह से भगवान का एक वर्ष में भगवान का नाम कर पर और यशोदा मैया को नाम नहीं है के नाम रखी कृष्ण बलराम हम तो कल्वा और बलवा कांजी जो है भगवान का जो पहला नाम है कांजी मैया को समझ में नहीं आती कृष्ण बोलना ही कल्वा ये सुपारी कंपोन्न में कथा चल रही थी एक तो बच्ची थी अच्छा दोनों मिया भी बड़े गोरे बच्चा बड़ा काला था अब बच्चे के मामा मासिया नानी कालू कालू कहे तो बड़ी चिड़पी थी कथा का आनंद चल रहा था तो मैंने कहा भाई भगवान को तो मैया कालू को कर रहा बोले प्रभु मेरा संशय दूर हो गया अब ये तलबा बोले कुछ भी बोले अब मैं नहीं चिड़ूंगी ये तो भगवान का नाम है कालू हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा अब दोनों भाई जो हैं बड़े हुए तो घुटने के बल चलने कभी गैयों की कूच पकड़ कर चलते थे कभी किसी दीवार को पकड़ पकड़ चलते थे जब जब भगवान पर विपता आती थी तब तब मैया गोबर का लेप करती थी भगवान को और गहू को कूच ऐसी देती थी अच्छा भगवान के नाम के झाड़ू केशव यहाँ की के रक्षा करे नारायण माँ की रक्षा करे भगवान बोले हमारा लाभ हमारे ऊपर भगवान तब से दादा कर भगवान गन गोबर भी खेलते हैं मैया आई बोले रे कन्हैया तू क्या गोबर में तू मुझे जनों है। पिछले जनों को सुकर लगता है सूअर पिछले जनों भगवान दाऊ भैया को देखकर मुस्कुरा बोले मैया ने सही पहचान लिया मैं पिछले जन्म को सुकर तो हूँ मैं बुलबरा देव भगवान की जय इस तरह से कान पकड़कर मैया ने कह दिया तू को पिछले जन्म को मुझे सूकर लगता है के कृष्ण जन्म कांड के नौवे अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी शिव जी शेषनाथ गणेश कुर्म धर्म नारायण कार्तिक ये श्री कृष्ण के ही अंश है शुक्र वामन कल्कि, बुद्ध कपिल ये भगवान श्री कृष्ण के ये भी हंस हैं किसके अंश ये भी श्री कृष्ण के ही अंश है नरसिंह राम वैराट विष्णु ये भगवान के पूर्ण अंश हैं। श्री कृष्ण के ये पूर्ण अंश बताया गया यहाँ पर इस तरह श्री कृष्ण परिपूर्ण परमात्मा है हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे